श्री राम प्रेमाष्टकम् भगवान श्री राम की श्री राम प्रेमाष्टकम् का अर्थ सहित पाठ करते हैं श्याम अम्बुदा भमर विन्द विशाल नेत्रम् Bandhuka pushpa sadrishādhar paani pādam seta sahaya muditam Ramam namamishir-sa-ramani-avisham नील मेघ के समान श्याम वर्ण हैं, जिनके कमल के समान विशाल नेत्र हैं, जो बंधूक पुष्प के समान अरुण ओष्ठ, हस्त और चर्णों से शोभित हैं, जो सीता जी के साथ विराज मान एवं अभ्युदय शील हैं, जिन्होंने धनुश बाण को धारण किया है। जिनका वेश बड़ा ही सुंदर है सीता जी के सहित उन श्री राम जी को मैं सिर से नमस्कार करता हूं पटोजलधर धीर धवान मादाय चापम पावन दमन में कम बाड मा क्रिश्य तूडात अभय वचन दाई सानु जह सर्वतों में रडहत दनु जेंद्रो राम चंद्रह सहायह जो प्रवड मेग के समान धीर गंभीर टंकार ध्वनि करने वाले, धनुष को धारण और अपने वेग से वायु का भी मान मर्दन करने वाले, एक बाल को तूडीर तरकस से खींच कर, मत डरो ऐसा कहते हुए, अपने आश्रितों को अभय वचन देने वाले हैं, तथा जिन्होंने रण में दानव राज रावण को मारा है लक्षमन के सहित वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सब प्रकार से सहायक है। दशरत कुल दीपो मे यबाहो प्रतापों Daša vadana sakūpah, šālitaše špāpah Krita जो राजा दशरथ के कुल के दीपक प्रकाशक हैं जिनके बाहुबल का प्रताप मापा नहीं जा सकता जो रावण के ऊपर कोप करने वाले समस्त पाप को दूर करने वाले असुरों को ताप देने वाले और अनेक राजाओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं अज्ञान और पाप से रहित वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं कोवलय दल नीलह कामता प्रदोमे प्रित मुनि जन रक्षो रक्ष सामे कहन्ता आपहृत दुरितो सव नाम मात्रेण पुन्साम अखिल सुरन रिपेंद्रो राम चंद्रह साहायह। जो कमल पत्र के समान श्याम वर्ण मेरी इष्ट वस्तुओं के दाता मुनि जनों की रक्षा करने वाले और राक्षसों को एकमात्र मारने वाले हैं जो अपने राम नाम के उच्चारण मात्र से ही पुरुषों के पाप का नाश करने वाले हैं समस्त देवताओं और राजाओं के स्वामी वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं असुर कुल कृशानुर मान सांभोज भानुह सुर नरन कराणाम अग्रणीर मे रघुणाम अगणित गुणे सीमा नील में घौँ घधामा शमदमित मुनींद्रो रामचंद्रह साहाय हैं जो असुरकुल को भस्म करने के लिए अगनी हैं देवता और मनुष्य के समूहूं के हरदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्य हैं असंख्य गुणों की सीमा है नील मेघ मंडली के समान जिनका श्याम शरीर है और जो शम में मुनिश्वरों को भी जीतने वाले हैं वे रघुकुल के अग्रणी श्री राम चंद्र जी ही मेरे सहायक है कोशिकतन या आगम rakshita lakshmana dhya pavana sharne kaya kshipta marichamaya vedalita harachapo रामचंद्र सहाय जिन्होंने लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है और वायु वेग वाले बाणों के समूह से मारीच निषाचर की माया का नाश किया है जो शिवजी के धनुष का भंजन करने वाले था था पृथ्वी की पुत्री सीता के नयन कुमुद को विकसित करने के लिए चंद्रमा के समान हैं वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं पवन तनय हस्तन्यस्त पादांबुजात्मा kalash bhavavachobhi praptam aham indradhanvam laghunihat jo हनुमान जी के हाथों पर अपने चरण कमल को रखे हुए हैं जिन्होंने अगस्त्य ऋषि के कहने से इंद्र धनुष को ग्रहण किया जिनका तोड़ीर तरकस असंख्य बाणों से परिपूर्ण है जो रणधीर हैं और जिन्होंने अति शीघ्रता से वानर राज बाली को मार गिराया वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं कनक विमल कांत्या सीता लिंग तांगो मोने मनुज वरण्यह सर्ववागीश वन्दे हा स्वजननी कर बल धुर लीलया बद्ध से तू सोरमनोज कपीन्द्रो रामचन्द्र सहायह जो स्वर्ण के समान निर्मल और गौर कांति वाली सीता के संपर्क में रहते हैं ऋषियों और मनुष्यों ने भी जिन्हें श्रेष्ठ एवं आदरणीय माना है जो संपूर्ण वागीश्वरों के वंदनीय हैं तथा अपने भक्त समुदाय की बंधु के समान रक्षा करने वाले हैं जिन्होंने लीला से ही समुद्र पर पुल बांध दिया था वे देवता, मनुष्य तथा वानरों के स्वामी श्री राम चंद्र जी ही मेरे सहायक है या मुनाचार्य कृतम देव्यां राम आश्टक मेधं शुभं यह पठेत् प्रयतो भूतवां सर श्री रामantecam ब्रजेत जो पुरुष यमुनाचार्य के द्वारा रचित इस दिव्य तथा कल्याणदायक श्री राम प्रेमाष्टक स्तोत्र का शुद्ध भाव से पाठ करता है वह श्री रामचंद्र जी के सन्निकट निवास करता है एते श्री आमुनाचार्य कृतम श्री राम प्रेमाष्टकम् संपूर्णम् आप सभी सुनने वाले भक्तों को श्री राम प्रेमाश्टकम खूब भलदाई हो भगवान की खूब क्रिपा आप सब पे बरसे इन्ही मनो कामनाओं के साथ भजन गायक प्रेम प्रकाश दूबे का आप सब को जैसी आराम।